जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब आनंद रहित है और परब्रह्म श्री कृष्ण के अंदर ही आनंद गुणधर्म है और वो ही सच्चा आनंद है मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि जगत का जो आनंद है वो टेम्पररी है भगवान का जो है वो परमानेंट है इसलिए जीव को जब तक ये बात समझाई नहीं जाती है तब तक हम जगत के विषयों के अंदर अपना सुख ढूंढते हैं लेकिन जब किसी आचार्य के द्वारा महापुरुष के द्वारा हमें ये बात बताई जाती है जैसे महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं कि जीवो में आनंद छुपायेलो जगत में आनंद हो तो आखिर आनंद प्राप्ति नी इच्छा नी सेवा कर है। तो ऐसे के जब हमें हम कृष्ण की सेवा करनी चाहिए कृष्ण की प्राप्ति में ही सच्चा मतलब हमारा उद्धार उसी में है और हम पुष्टि जीव है तो हमारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि हम कृष्ण की भक्ति करें कृष्ण की सेवा करें तो तब हमें ये बात समझ में आती है कि कृष्ण सेवा जो है वो हमारा कर्तव्य नहीं है वो हमारी आवश्यकता है हमारी आधिदैविक नीड है जो हमारी आत्मा चाहती है हमारी आत्मा को सांसारिक सुखों की जरूरत नहीं है उसे कृष्ण की प्राप्ति में सुख है तो ये बात हमें भौतिक जीवन में रहते हुए नहीं समझ आती है पर जब ऐसे शास्त्रों को पढ़ते महाप्रभु जी जैसे आचार्य हमें आज्ञा करते हैं तब ये बात हमें समझ में आती है इतना सब्जेक्ट हमने कल देखा था कुछ पूछना है किसी को उस बारे में नहीं तो आगे करो नहीं राजा। हाँ तो कर राजा प्रभु, प्रभु, ही प्रभु सेवा क्या कर्तव्य धर्म के फरज कहती हो अज्ञान ने कारण जो जीव प्रभु सेवा विमुक्त थी गया प्रभु सेवा प्रेरित था अब जैसे हमने आगे एक हमें क्वेश्चन हुआ था कि प्रभु सेवा नेसेसिटी है या कर्तव्य है तो अब उसका आंसर यहाँ आ रहा है कि प्रभु सेवा जो है वो कभी कर्तव्य तो कभी हमारा धर्म या फरज ऐसे बोला जाता है उसका कारण ये है कि जीव जो है वो किसी अज्ञान के कारण अपने प्रभु से विमुख हो गया है प्रभु सेवा से विमुख हो गया है तो उसको प्रेरित मतलब मतलब ऐसे मोटिवेट करने के लिए मतलब उसको लाने के लिए वो प्रभु सेवा मतलब इम्पोर्टेंट है नेसेसिटी है या कर्तव्य बोल सकते हैं मतलब हमारे ऐसा कहा जाता है ना कि सेवा तो करनी चाहिए वो तो हमारा कर्तव्य है वो तो हमारी ड्यूटी है तो ऐसे शब्दों को क्यों यूज किया जाता है तो उसका रीजन कह रहे हैं कि जैसे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं समझ आता है की उनकी भलाई किस में तो जबरदस्ती करवाते हैं तो वैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तुम सेवा करो हमें ये नहीं पता चल रहा है की हमारी आत्मा जो है वो कृष्ण की प्राप्ति चाहती है या कृष्ण के भजन में कृष्ण की सेवा में ही हमारी आत्मा को सच्चा सुख है हमें तो ऐसा लगता है कि बाहरी जो दुनिया के जो पदार्थ हैं, उसी में हमें मजा आ रहा है वो ही हमें चाहिए वही हमारी नीड्स हैं तो ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी का भजन श्रवण कीर्तन ये हमें तब तक नहीं समझ आता इसलिए आचार्यों के द्वारा या बड़ों के द्वारा हमें ये कहा जाता है कि तुम ये करो करते करते फिर हमें वो अच्छा लगने लग जाता है तो इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है कि कृष्ण सेवा करना हमारा कर्तव्य है बाकी सच में वो कर्तव्य नहीं है वो हमारी नेसेसिटी है हमारी आवश्यकता है हाँ राजा हम्म अथवा कर्तव्य एट्ले फरज के जे करव पड़े एवं अर्थ नहीं परंतु जे करवाग्य हो अर्थ समझो मतलब या मतलब वो प्रभु सेवा की तरफ वो प्रेरित हो या कर्तव्य का मतलब है फरज या जो करना पड़े वो और हमें ऐसा अर्थ नहीं समझना है कि जो करने का योग्य मतलब जिस जो हम कर पाते हैं मतलब जो वो जीव करने के योग्य है हमें तो ऐसा नहीं समझना है पर हमारी फर्ज समझनी है और है वो सेवा यहाँ ये कह रहे हैं कि, कि कर्तव्य का मतलब क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है तो उसका अर्थ क्या होता है कि ये तुम्हें करना पड़ेगा ये तुम्हें करना ही चाहिए मतलब ये तुम्हें करना ही पड़ेगा एनी हाउ जब हम ये किसी इंसान को कहते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है तो करना ही है इसमें कोई मतलब हम आर्ग्यू नहीं कर सकते इस बारे में कर्तव्य होता है पर यहाँ ये अर्थ नहीं समझ के जब ये कहा जाता है कि कृष्ण की सेवा हमारा कर्तव्य है तो तब हमें उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि कृष्ण सेवा करने योग्य है हमें भले अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि उसमें हमारा हित है लेकिन ये हमें करना चाहिए ये करने योग्य मतलब ये क्रिया जो है वो करनी चाहिए ये करना हमारे लिए हमारे लिए अच्छा है हमारी इसमें भलाई है ऐसा इसका अर्थ समझना जबरदस्ती करनी पड़े ऐसा अर्थ कृष्ण सेवा कर्तव्य है ऐसे स्टेटमेंट का नहीं होता है जी राजा हम्म मतलब जब हम ये कहते हैं ना कि करने योग्य है मतलब तुम स्कूल जाओ तो बच्चे को जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा नहीं होता है उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें वाले कंटा ला रहा है लेकिन पढ़ाई जरूरी है वो तुम्हारे लिए अच्छा है ऐसे जी राज में है इसलिए हम उसको तो ऐसा कह रहे हैं कि जाना ही होगा स्कूल हाँ उसका मन नहीं लगता है फिर भी हम कहते हैं कि नहीं तुम ये करो तुम जाओ स्कूल तुम्हारा तुम्हारी भलाई है इसमें तुम्हारा हित तो होगा इसमें तो ये सारी बातें इसलिए बताई जाती हैं कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बड़े ये बात जानते हैं कि स्कूल जाना पढ़ना कितना जरूरी है तो वैसे ही महाप्रभु जी हैं हमारे आचार्य है वो ये बात समझते हैं कि हमें भले संसार की चीजों में ही मजा आ रहा है हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि कृष्ण सेवा की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और बड़े बड़े जान रहे हैं हैं हैं तो हमें हमें कहते हैं कि नहीं तुम ये करो जब खुद हम बड़े हो जाते हैं, तब हमें ये बात कर्तव्य शब्द नो प्रयोग समझव आवा सहज भाव थी जय भक्त प्रभु सेवा करवा लगे तार प्रभु पूर्णतम होवा छता भक्त ना ये सहज स्वभाव ने मानवा मतलब अब यहाँ ये कहा गया है कि अगर मतलब जैसे हम ठाकुर जी की सेवा को नेसेसिटी समझे मतलब कर्तव्य शब्द को ऐसा समझे नेसेसिटी की जैसा कि वो हमारे हित में है तो हमारे लिए अच्छा है इस मतलब ऐसे सहज भाव से अगर भक्त जब प्रभु सेवा करने लगता है तो ठाकुर जी भले इतने पूर्ण पुरुषोत्तम है उनमें सब उनमें सब कुछ है सर्वो सर्वोत्तम है फिर भी भक्त के जो मतलब वो स्वभाव को मतलब एंजॉय मतलब मानने के लिए ठाकुर जी एकदम अपने सहानुभाव एक अपन अपन जताने लगते हैं और ऐसे ठाकुर तो जी भी पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी हमारे स्वभाव के साथ वो एकदम मिल से जाते हैं हाँ मतलब यहाँ ये बताया है की कोई जीव ऐसा हो कि हम जैसे हैं अब हम सेवा क्यों कर रहे हैं क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा है इसलिए हमें करना चाहिए तो हमारी भी तो बुद्धि इतनी है महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ने से हमें ये जरूर समझ में आया है कि हमें करना चाहिए ये हमारे लिए अच्छा है पर हम भी इतने नेचुरल मतलब हमें रोज सुबह उठ के ऐसा तो नहीं होता है कि हम इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं या हम हमें ये अच्छा लग रहा है करना अच्छा लगता भी है लेकिन मुख्य हमारा बेसिक सबसे पहला मोटो मतलब मेन हमारा कोशक क्या है महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि सेवा करनी चाहिए इसलिए हम करते हैं तो ये बात है कि ऐसा अगर कोई जीव कर्तव्य समझ के भी ठाकुर जी की सेवा में जुड़ता है तो ऐसे जीव की सेवा भी ठाकुर जी एंजॉय करते हैं मतलब हर जीव वैसा नहीं होता है कि उतना ही प्रेम है जैसे चौरासी वैष्णवों के वार्ताओं में हम देखते हैं तो उनका प्रेम कितना ज्यादा है वो लोग ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मान के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो इतना नेचुरली हम ठाकुर जी की सेवा में नहीं जुड़ पाते हैं हम उसे कर्तव्य समझ के हमें जैसे बताया जाता है वैसे वैसे हम करते हैं इतना नेचुरली उसमें सेवा में प्रवृत्ति हमारी नहीं हो पाती है इनिशियल स्टेज पे फिर भी ठाकुर जी हमारी ऐसी सेवा को भी स्वीकार करते हैं उसे एंजॉय करते हैं ऐसा हाँ, राजा। आज हाँ। व्यक्त करता भगवान गीता में आज्ञा करे छे ये यथा करें बात मारु जे प्रकारे भजन करे छे हूँ प्रकार भजूचु स्वीकारु छू मतलब यहाँ ये श्लोक का ये अर्थ बताया कि जो वक्त जैसा मतलब जिस प्रकार से ठाकुर जी का वो भजन करता है जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करता है ठाकुर जी भी उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं स्वीकार करते हैं उनकी सेवा भी वो उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं राजा तो अपन ये श्लोक में मतलब ऐसा समझ सकते है ना कि जैसे हर जीव जो सेवा करता है वो अपने अलग अलग भाव से करता है जैसे कोई बालक का स्वरूप से करता है कोई एकदम आ, मतलब ऐसे ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम है एकदम बड़े हैं ऐसा करके कोई भाव से सेवा तो यही भाव को मतलब ठाकुर जी अपनी तरफ ही सब एक्सेप्ट करता है, ऐसा ही ना हाँ मतलब यहाँ ये यह कह रहे हैं कि जो जीव जैसे भाव से जैसी प्रकार से ठाकुर जी का भजन करता है ठाकुर जी भी उस जीव के साथ वैसे ही जुड़ते हैं मतलब कि कोई जीव ठाकुर जी के साथ मतलब हम जैसे हैं तो हमारे इतना अटैचमेंट प्रभु से नहीं है उतना प्रेम हमें ठाकुर जी से नहीं है तो ठाकुर जी भी ऐसे निर्लय होकर हमारे घर में बिराजते हैं और हमारी सेवा को स्वीकारते हैं अब जो चौरासी वैष्णव के वार्ताओं में आता है तो वो लोग ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मान के उनकी सेवा करते थे तो ठाकुर तो जी भी उनके साथ देखो कितने अच्छे से जुड़े मतलब उनके सुख दुख के साथ प्रभु जुड़े हुए हैं उनको बुरा लगता है तो ठाकुर जी भी नाराज हो जाते हैं उनको खुशी होती है तो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं उनके साथ खेलते हैं तो उनके साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट ठाकुर जी भी रखते हैं हमारा इतना नहीं है तो ठाकुर जी हमारे साथ उस तरीके से बिहेव करते हैं ऐसे जी राजा मतलब हमारा रिलेशन ठाकुर जी के साथ जितना होता है हमें प्रभु के प्रति जितना प्रेम होता है सामने ठाकुर जी भी उतना ही प्रेम प्रकट करते हैं उतना ही रिलेशन मेंटेन करते हैं ऐसा चौराधी वैष्णव के साथ जैसे ठाकुर जी खेलते थे उनके साथ जैसे ठाकुर जी विहेव करते थे मांग मांग क्या रोकते थे हमारे साथ क्यों नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ऐसा भाव नहीं है हमें प्रभु से उतना प्रेम नहीं है तो ऐसा नहीं होता है वो लोग अपना घर परिवार मोहमाया सब कुछ छोड़ के उनको कोई नहीं चाहिए था केवल ठाकुर जी के साथ ही उनका जीवन पूरा जोड़ा हुआ था प्रभु के अलावा किसी की उनको जरूरत ही नहीं थी ना काम धंधा चाहिए ना फैमिली चाहिए तो इतनी मोह ममता सबको छोड़ के आंता आंता सबको प्रभु को प्रति समर्पित करके ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान के उन्होंने प्रभु की सेवा की तो था सामने ठाकुर जी ने भी ऐसा भाव दिखाया जैसे गजन धावन की वार्ता में आता है की मतलब महाप्रभु जी के जो पत्नी है उन्होंने उनको पान लेने के लिए बाजार में भेजा तो ठाकुर जी ने कहा मतलब अजन को भी मूर्छा आ गई बाजार में कि ठाकुर जी की जो मतलब ठाकुर जी का विरह उनसे सहन नहीं हुआ इतना प्रेम था कि थोड़ी देर प्रभु की सेवा के लिए ही गए थे फिर भी ठाकुर जी से वो दूर नहीं रह पाते थे तो सामने ठाकुर जी ने भी उतना ही प्रेम रखा महाप्रभु जी से मतलब जब भोग आया तो ऐसी आज्ञा कि जब वो आएंगे तभी मैं रोकूंगा तो तुम्हारा जैसा भाव होता है उतना ही सामने से प्रभु भी भाव या प्रेम दिखाते हैं हम हमें कम होता है तो हमें जितना होता है ठाकुर जी हमारे सामने वैसे बिहेव करते हैं ऐसे जी करूं। करूं। प्रभु सेवा भक्ति आवश्यकता शा कारण अनुभवाती होती हम ये आवश्यकता नो अन्व अथार्थ भक्ति भाव नो आविर्भव कई रीते थी सके निरूपण कर अब मतलब हम यह ये समझे कि प्रभु सेवा जो भक्ति भक्त की मतलब जो आवश्यकता है वो क्यों उनको मतलब ऐसे अनुभव नहीं होती एक्सपीरियंस नहीं उनको क्यों ऐसा पता नहीं पड़ता है की ये हमारी नेसेसिटी है तो अब वो जानने के लिए यहाँ आगे वो कैसे आविर्भाव हो सकती है यहाँ उसका निरूपण किया गया है हाँ मतलब हमने अभी तक ये रीजन देखा की हमें ये क्यों नहीं समझ में आता है हमें ऐसा फील क्यों नहीं होता है की हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए तो उसका रीजन हमने देखा कि संसार में हम पड़े हुए हैं संसार की मोह माया अंता हमें लगी हुई है तो हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए हम शरीर संसार की जो चीजें उसी के अंदर खुश है हमें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता तो ये कारण हम समझे लेकिन अब जो भक्तिभाव हमारे अंदर छुपा हुआ है या हमारी जो आदिदैविक नीड है उसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसका क्या उपाय कि हमें हमारी आत्मा की नीड समझ में आए आत्मा की आवाज सुनाई दे कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए ये हमें समझ में आए उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए वो अब आगे बता जी भाई हाँ अब तो प्रकार फर्स्ट भगवत भक्त नो संग uh, मतलब पहला यहाँ पॉइंट बताया है कि कोई भगवत भक्त का संघ करना मतलब यह टाइटल ये भावोद बोध प्रकार मतलब भाव को जगाने का प्रकार हमारे आत्मा में हमारी मतलब हमारे हृदय के अंदर जो भाव छुपा हुआ है या दब गया है उसको जगाने का प्रकार क्या है तो सबसे पहला है भगवत भक्तों का संग जी राजा तो भावों को उत्पन्न करने का जो पहला है वो है भगवत भक्त का संग करना दूसरा भगवान मार्ग भगवान मार्ग ना आचार्य द्वारा उपदेश दूसरा दिया हुआ है गीता भागवत वगैरह भगवत भा, भा, शास्त्र न ज्ञान थी जीव नभु न सेवा भक्ति नो भाव जागृत थी सके तीसरा बताया कि गीता जी और भागवत जी जो है तो वो भागवत शास्त्र के ज्ञान से ही जीव का जो हृदय में मतलब भाव उत्पन्न हो सकता है प्रभु के लिए यहां तीन चीजें बताई गई है कि भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं जो हमारे दब गए हैं तो तीन मेन रीजन बताएं कि एक है भक्त का संग करना दूसरा किसी आचार्य द्वारा कि उनसे उपदेश लेना जो मतलब हमारे मार्ग को फॉलो कर रहा है वही आचार्य और थर्ड गीताजी और भागवत जी का अध्ययन करना जिससे प्रभु सेवा और भक्ति का हमारा भाव जागृत हो सकता है हाँ मतलब ग्रंथ वगैरह के पढ़ने से जैसे हम अभी महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा कर्तव्य क्या है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारा उद्धार किस में हमारी हमारा हमारे लिए क्या करना योग्य है उसी तरह गीता भागवत वगैरह ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है जब भगवान ये कहते हैं कि ये जगत जो है वो नश्वर है नाशवंत है ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा प्रभु ही मतलब प्रभु की प्राप्ति करना ही हमारे लिए हितकारी है उन उनका भजन करने से ही हमारा उद्धार होगा उसी में सच्चा सुख है तो ग्रंथों को पढ़ने से ये बात हमें समझ में आती है उसके बिना हम ये बात नहीं समझ पाते जी प्रभु जो थोड़ी पर रुचि प्रभु कृपा प्रभु में थोड़ी भी अगर हमारी रुचि बढ़ती है तो हमें यही समझना चाहिए कि ठाकुर जी की खुद साक्षात कृपा हुई है कि अपन को इस मार्ग में रुचि हुई है तो ये ठाकुर जी की कृपा ही समझनी चाहिए और मतलब ये हमारा रिजल्ट एक होता है ये मतलब हाँ, ये ग्रंथों को पढ़ने के बाद और ऐसे भक्तों का संग करने के बाद अगर हमें संप्रदाय में रुचि होती है कृष्ण की सेवा करने में हमारा मन लगता है का श्रवण कीर्तन करने की इच्छा हमें होती है उसके प्रति हमारे इंटरेस्ट जगता है अगर तो उसका मतलब ये है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है ऐसा प्रभु जीव ने पोता निकट लावा मांगे मन मा प्रभु जागी छे, पोताना प्रभु प्रकट करने प्रभु आचार्य द्वारा गीता भागवत आदि भगवत शास्त्र न तत्पर थवे मतलब जो अमने आगे भाव के उत्पन्न करने की तीन देखे तो अगर इसमें से अभी थोड़ी भी रुचि बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की हम पे ऐसे कृपा हो रही है तो इस तरह प्रभु अगर हमारी थोड़ी सी भी यही इच्छते हैं प्रभु भी यही इच्छते हैं कि वो हमें अपने पास लाना चाहते हैं और इसी तरह जीव जो है वो फिर प्रभु में रुचि जगा मतलब ठाकुर जी में और रुचि जगाने के लिए वो ये तीन चीजें करता है कि वो प्रभु के और निकट जा सके किसी भगवत भक्त भग का संग करता है कोई आचार्य जी से उपदेश लेके और उनका संग करता है या कोई गीता जी या भागवत जी का अभ्यास करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है हाँ मतलब जब हमें ये बात समझ में आ जाए तो फिर इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए ऐसा जी राजा थोड़ी बहुत रुचि हमें आई है तो अब और आगे बढ़ो ग्रंथों का अध्ययन करो गीता भागवत वगैरह पढ़ो ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हो श्रवण कीर्तन वगैरह करो भगवती तो है तो ऐसे, इस में हम आगे बढ़ेंगे तो और वो रुचि बढ़ेगी नहीं तो फिर से दब जाएगी ऐसा हाँ भाई अभी तत्परता परिणाम जीव ने फर्स्ट प्रभु न स्वरूप न सेकेंड पोता स्वरूप नभु और वच्चे अनादिद्ध संबंध नब ऐसी हमारी तत, हमारे में जब ऐसी तत्परता आने लगती है तो उसका जो परिणाम आता है तो उसमें प्रभु के स्वरूप को और जीव जो है वो प्रभु के स्वरूप को खुद के स्वरूप को और प्रभु और जीव के बीच में जो एक संबंध होता है उसका ज्ञान उसे होने लगता है छात्रों मतलब को पढ़ने से वहां प्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन करने से क्या होता है हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें ठाकुर जी के महात्मा का ज्ञान होता है हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान होता है और ठाकुर जी और हमारे बीच में जो संबंध है कि प्रभु ने हमें उत्पन्न किया है वो हमारे अंशी है हम उनके अंश है ये जो हमारे रिलेशन है उसका भी हमें तभी ज्ञान होता है राजा राजा अनादिद्ध मतलब एकदम दीप गहरा संबंध नहीं अनाज सिद्ध मतलब पहले से आया हुआ ऐसे बरसों का अच्छा मतलब जो छुपा हुआ था जो अब मतलब भाव जागा है तो अब वो समझेक्ट हाँ, है वो हमें ये हम मतलब भूल ही गए थे ना हमें इसका होश ही नहीं था अब हमें ये पता चला कि हम ठाकुर जी में से उत्पन्न हुए उन्होंने हमें प्रकट किया है ठाकुर जी हमारे अंश हैं, हम उनके अंश हैं, वो परब्रम है हम जीवात्मा है ये जो रिलेशन है वो तो पहले का है जब जगत पैदा हुआ तब का है पर अब वो हम भूल गए थे वो हमें याद दिलाया गया है जी ज्ञान जीव ने सर्व समर्प आज जीव ने सर्व पूर्वक प्रभु सेवा में प्रवत थे प्रेरित करे मतलब ऐसा ज्ञान जो हमने अभी पढ़ा कि ठाकुर प्रभु का स्वरूप अपना स्वरूप और प्रभु और अपने बीच का जो संबंध है उसका जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसे ज्ञान से ही सर्व समर्पण पूर्वक हम प्रभु सेवा में एकदम अच्छे से जुड़ सकते हैं और उसके लिए प्रेरित भी हो सकते हैं हाँ मतलब प्रभु के महात्मे का ज्ञान भी जरूरी है हमें जब ये समझ में आएगा की वो परब्रह्म है हमें उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए तो तभी हम उनकी सेवा में प्रवृत्त हो पाएंगे किसी के केवल किसी के कह देने से हम उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाते जी राजा ठीक है आज इतना रखते हैं आगे का कल देखते हैं भगवत स्वरूप ज्ञान वगैरह जो तीन सब्जेक्ट जी राजा धनवत प्रणाम राजा हाँ राजा धनवत हाँ। राजा धनवत राजा